अपनी उस पाप भावना को स्मरण में लाएं, जिससे आप अधिक परेशान हो, जो आप में बार बार अधिक उठती हो और अब इस भावना पर केंद्रित होते हुए देखें ईश्वर की अनंत शक्ति सामर्थ्य के स्मरण से यह भावना तनु हो रही है कमजोर हो रही है नष्ट हो रही है और मेरे अंतकरण से हट रही है अपने को वैचारिक स्तर पर उस विशेष पाप भावना से रहित स्थिति में देखें और बेचारे उस पाप भावना के हटने पर मेरा व्यवहार कितना बदला है उससे क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं कितनी सुखद स्थिति अगला मंत्र पुनः लक्ष्य का स्मरण और ईश्वर से सुखों की वृष्टि की कामना ओम शनो देवी आपो रेष्ट आयो रिस्तु न मनसा परिक्रमा के मंत्र जिन्हें अर्थ आता है वे पंक्ति के अर्थ के अनुसार विचार करते चलेंगे जिन्हें अर्थ नहीं आता है वो पहली भावना करेंगे ईश्वर की विविध शक्तियां विद्यमान है, हैं ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुएं और प्राणी जगत विद्यमान हैं वे सब मेरा हित कर रहे हैं मेरे लिए लाभकारी हैं उनसे मुझे सहयोग मिल रहा है और ऐसा विचार कर उनके प्रति कृतज्ञता नमन का भाव उभारें जिन्होंने आपसे दुर्व्यवहार किया उनको क्षमा का भाव उन्हें ईश्वर के न्याय पर छोड़ते हुए क्षमा करते हैं। और आज जो दुर्व्यवहार किसी से हुआ हो जो दुष्प्रवृत्ति हुई हो उसे भी ईश्वर के न्याय पर छोड़ते हुए अपने आप को उसके दंड के लिए उद्यत रखें उद्यत करें अपने को दंड पाने के लिए उद्यत अवस्था में देखें प्रची दिग्निराधिपति प्रची रसितो रक्षिता दित्या द नम अधिपते नमो नमः रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म दिष्ट वेष्स् वोज भेद दक्षिणादिगिंद्रोधिपति स्रश्चिराजी रक्षिता पितर ईशव ते नमोधिपते नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्योस्त वे स्मस्त भोज भेद प्रतीजी दिग्वणिपतिदाकु रक्षिता मीशव नमो धिपते नमो रक्षेभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म दृष्ण वोजे दम उदी चिदि सोमो धिपति स्वजो रक्षिता शि ऋष् ते नमोपते नमो रक्षितृभ्यो नम ईश्यो नम एभ्यो अस्त वीस्त वोजे दम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति हि श्रीव रक्षिता नमो धिपते नमो रक्षत्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्योस्त येस्मदेष्ट वृष्ण वोज भेद दि बृहस्पतिरधिपतिक्षिता वर्षमीष तेभ्यो नमोधिपते नमो रक्षितृभ्यो नम ईश्भ्यो नम एभ्यो अस्त ईश्वर की विविध शक्तियों के प्रति कृतज्ञता की भावना उनके प्रति नमन का भाव अन्य भी जिस दिन प्राणियों से सहयोग मिल रहा है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उभारें आज प्रातःकाल की उपासना के लेके अब तक जिन जिन ने सहयोग किया उनके प्रति कृतज्ञता नमन का भाव मैं सब सहयोगियों का आभार स्वीकार करता हूँ सबके हित की कामना जिन्होंने मेरा अहित किया उन्हें भी सदबुद्धि प्राप्त हो वे भी सन्मार्ग पर चल अपना कल्याण कर सकें वे भी पवित्र बन सकें यदि किसी व्यक्ति विशेष से अधिक द्वेष हो जिसने आपका अधिक अहित अहिर हो तो उसका चित्र मन में लाएं, उसके द्वारा किए गए अहित को विचार में लाएं, और अब ईश्वर से प्रार्थना करें हे प्रभु मैं इसे आपके न्याय पर छोड़ रहा हूं। मैं अपनी ओर से इसे क्षमा कर रहा हूं इसका भी भला हो यह भी पवित्र बन सके अंतर्मन की गहराइयों से उस व्यक्ति विशेष को क्षमा करें उसके हित की भावना को मन में तीव्रता से उखारें अगला चार आज जो त्रुटियां हुई हैं उन्हें ईश्वर के समक्ष रखें दंड को स्वीकार करने को उद्यत रहें। अथवा पिछले तीनों महीनों में कोई विशेष त्रुटि हुई हो जो मन में आज भी खटकती हो उसे स्मरण में लाएं और फिर ईश्वर से प्रार्थना करें हे प्रभु इसका दंड मुझे अवश्य प्रदान करें अपने आप को उसके दंड को सहर्ष स्वीकार करने की स्थिति में देखें आगे उपस्थान मंत्र अर्थ का चिंतन साथ में बना रहे जो अर्थ जानते हैं अन्य व्यक्ति जिस, जिस शब्द को समझें उसका अर्थ करते हुए ईश्वर की निकटता को अनुभव में लाएं। मैं पवित्र होकर ईश्वर के और निकट जा रहा हूं ईश्वर की सन्निधि मुझे प्राप्त हो रही है तमसस्परीश पश्यत उत्तर दवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम उद्यम जातवे दस दहती के तव श्वाय सूर्य चित्र देवा मुदगाक चुर्मी वरुणस्य से आ पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाहा तचुर्देवित पुस्ताुक्रमच पशेम शरद शत जीवेम शरद शत श्रृणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतमदीना सरद श शत भूयशरद शे प्रभो इन महान गुणों से युक्त आपको हम प्राप्त करते हैं आप ही को पाने के लिए मैं यह योगाभ्यास कर रहा हूं। हे प्रभु आप अनिकम हैं काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों को नष्ट करने के लिए आप ही सर्वोत्तम बल हैं आपका सहारा मैंने लेना प्रारंभ किया है और इससे मेरे विकार कम होते जा रहे हैं हे प्रभो आप अनीकम हैं हे प्रभो आप देवहितम हैं आप सदैव देवताओं का हित करते हैं श्रेष्ठ मनुष्यों के आप सदैव सहायक हैं हे प्रभो धर्म के मार्ग पर चलते हुए मेरा मूल्यांकन ये दुनिया करे या ना करे वे मेरे साथ सुव्यवहार करें या दुर्व्यवहार लेकिन हे प्रभो आप तो देवहितम हैं आपके द्वारा मेरा अहित कभी नहीं हो सकता जितने जितने अंशों में मैं अपने में देवत्व ला रहा हूं। आपका हित मेरे साथ जुड़ रहा है हे प्रभो आप देव हितम हैं हे प्रभो आप देवानाम उदगात हैं आप देवताओं के पवित्र लोगों के हृदय में प्रकट होते हैं हे प्रभो मैंने भी देवत्व की ओर प्रस्थान कर दिया है अपने में दिव्य गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ मैं भी देवत्व को पाकर देवता बन जाऊंगा और आप मेरे हृदय में प्रकट होंगे हे प्रभु यदि मुझे आपको पाना है तो अपने को देव भी बनाना होगा आप देवानाम उदगात हैं हे प्रभो इस मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी समस्त इंद्रिया अवयव संपूर्ण आयु पर्यंत स्वस्थ और बलवान बने रहें मोक्ष प्राप्ति के लिए इनकी बलवत्ता और स्वस्थता की मुझे नितांत आवश्यकता है हे प्रभो मैं दीर्घायुष्य को प्राप्त प्रापूँ मैं अधीन रहते हुए अपना जीवन चला सकूँ मैं सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवित रह सकूँ हे प्रभो मैंने स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार चलना प्रारंभ किया है मुझे दीर्घायुष्य प्रदान करें मुझे अधीन स्वस्थ अवस्था प्रदान करें गायत्री मंत्र ओ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वण्यम भर्गो देवस्मही चोदयागम हे ईश्वर दयानिधे दयानिधेकृपया नपोपासना कर्मण धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवी हे प्रभो इस जप उपासना आदि कर्मों के द्वारा मुझे शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराइए मैं इसी जन्म में मोक्ष को पाना चाहता हूँ हे प्रभो आपकी जब उपासना आदि कृत्यो को करते हुए ही मैं मोक्ष को पा सकूंगा मुझे ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सतत इन शुभ कर्मों को करता रहूं ईश्वर के प्रति नमन का भाव करेंगे उस कल्याण स्वरूप सबों को सुख देने वाले धर्म की ओर प्रेरित करने वाले कल्याणकारी परमात्मा के प्रति अपने को पूर्णतया समर्पित करते हैं, पूर्ण नमन की स्थिति नमः शवाय च मयो भवाय च नम शंकर शिवाय चिवतराय च ईश्वर के प्रति पूर्ण नमन की स्थिति अपने को पूर्णतया समर्पित करते हैं उपलब्धियों को देखें पिछली उपासनाओं से अच्छी उपासना कर सके हो, तो अपने आप को प्रोत्साहित करें अपना उत्साह वर्धन करें मैं भी एक घंटे तक स्थिर होकर अच्छी उपासना कर सकता हूं आगे और अच्छी उपासना के लिए संकल्प करें मैं और अधिक एकाग्रता से और अधिक श्रद्धा भक्ति से और अधिक पवित्र कर सकूंगा और ऐसा करते हुए समाधि को पा सकूंगा उपासना के जिन अंशों में त्रुटि रही हो उन्हें स्मरण करते हुए आगे उलटाने का संकल्प करेंगे अब अपनी आज की श्रेष्ठ स्थितियों को स्मरण में लाएं, जब आपने सर्वाधिक शांति एकाग्रता सात्विकता और पवित्रता का अनुभव किया हो और अपने को अंदर ही अंदर उसी उच्च स्थिति में पहुंचा दें और इस स्थिति को यथासंभव अधिक से अधिक देर तक बनाए रखें अब धीरे धीरे हाथ की उंगलियों में गति करें मुठ्ठी को खोल लें बंद कर लें हाथों को आगे खींच के अंगड़ाई ले लें हाथों को मसलें और धीरे धीरे नेत्रों पर रखें नेत्रों को सहलाते हुए नेत्रों को धीरे धीरे खोलें दृष्टि को जमीन पर रखें अन्यों को यथासंभव न देखें दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को खोल लें पैरों में गति कर लें टकने उन्हें खींच लें गोल कमा लें घुटनों को खींचें और ढीला छोड़ें घुटनों में सक्रियता ले आए दोनों हाथ बगल में रखे पीछे घूमेंगे सामने आए दूसरी तरफ से मुड़ें, संतुलन रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं। छोटे हाथों को को ऊपर ऊपर ऊपर उठाएं, गहरा मिलाएं, धीरे-धीरे की की तरफ वापस एक बार फिर से करेंगे पूरा गहरा श्वास बढ़े और दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में नेत्रों को बंद करें ईश्वर से प्रार्थना करेंगे गीत की दो पंक्तियों को मेरे बाद दोहराएंगे तो अपनी मानसिक स्थिति अच्छी रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे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 बढ़े चले हमर के न क्षण भी बढ़े चले हमरुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो य दृढ़ संकल्प हमारा ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा होल लें और अगले कार्यक्रम में चले